शिविरार्थी मानभाव ध्यान शिविर की तीसरे दिन की आत्मनिक्षण की कक्षा में आपका स्वागत है तीसरा दिन आपका हम के चलते हैं अच्छा बीता होगा तीसरे दिन जैसे जैसे शिविर में आते हैं शिविर में आकर के उत्तरोत्तर प्रगति उन्नति होनी चाहिए कश्यप जी कश्यप जी तो उन्नति की तरफ होना चाहिए इस तीसरे दिन में आप स्वयं निरीक्षण करके देखें कितनी उन्नति हुई या हम वहीं के वहीं हैं अथवा नीचे गए एक दो मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी स्थिति का अवलोकन करें ओ, आपने अपने आप को देखा होगा आप कितने जने हैं जो सभी कक्षाओं में उपस्थित नहीं हुए प्रातः काल से सायकाल तक कोई कक्षा आपसे छुटी हो कई सारे लोग हैं और युवकों ने हाथ नहीं उठाया ये युवक भी सोचते होंगे हमारे पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है जब जब देखता हूं ये ही पड़े हुए मिलते हैं पड़े हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए अब कठोर बोलते हैं नाराज होना होता है इन लोगों को वहाँ से आए हैं यहाँ शुल्क दे रखा है आप समय लगा रहे हैं इतना सब कुछ होते हुए क्यों नहीं लाभ उठा लेते आप सभी कक्षाओं में उपस्थित हों मौन का बहुत अधिक पालन नहीं हो पा रहा आपसे जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी कौन कौन लोग पूरी तरह से आज मौन रहे बहुत सुंदर उत्साह की बात है माताएं तो दो चार हैं मैंने देख लिया माता जी जो होमवर्क किए हुए होता है बच्चा वो अपने आप को दिखाता है कि मुझे भी देख ले और जिसने नहीं कर रखा होता वो पीछे की तरफ छिपना चाहता है माताएं अधिक मौन का पालन नहीं कर पा रही प्रयास कीजिएगा आपके पास तीन दिन और हैं इन तीन दिनों में आप जितना प्रयत्न करेंगे आपकी उन्नति अधिक होगी आत्मनिरीक्षण में मैंने पहले ही दिन रखा था गूंज रहा। पहले दिन रखा था गुण दोष दोनों देखने होते हैं केवल केवल यदि हम दोषों को देखने लग जाएंगे हम हतोत्साही हो जाएंगे और यदि केवल गुणों को देखने लग जाएंगे तो कहीं न कहीं अभिमान की पुट आ सकती है इसलिए हम अपने और दूसरों के अपने अधिक गुण दोष देखें और दूसरों के यदि गुण अधिक दिखें दोष भी देखने होते हैं हानि से बचने के लिए वो दोनों देख करके चले व्यवस्थित नहीं गूंज रहा दोष व्यक्ति कब कब करता है कौन सी संभावनाएं हैं दोष होने की सबसे बड़ी संभावना है जब व्यक्ति ईश्वर को मान करके नहीं चलता तो दोष होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं जो व्यक्ति ईश्वर के ऊपर विश्वास करके चलता है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है और ईश्वर की न्यायकारिता और दंड व्यवस्था को स्वीकार करता है तो दोष होने की संभावनाएं कम हो जाती है दूसरा दोष होने की संभावना कौन सी है दोष होने की संभावनाएं तब हैं जब परिवेश परिवार वैसा मिला हो पारिवारिक दृष्टि दिर, से परिवार में मांस खाने वाले लोग हैं तो बच्चे भी स्वाभाविक रूप से मांस खाने लग जाते हैं दोष हो रहा है बड़े मांस खा रहे थे बच्चे पैदा हुए बच्चे पैदा हुए तो बचपन से ही मांस खिलाया जाता है दोष हो गया है उसने स्वयं दोष नहीं किया लेकिन परिवार के कारण उसके अंदर दोष आ गया और आगे चल करके ये दोष करेगा इसलिए परिवार का परिवेश कैसा हो तीसरा दोष होने का कारण है हमारे समाज का परिवेश कैसा है व्यक्ति ईश्वर विश्वासी है परिवार भी ठीक है लेकिन परिवेश समाज का ठीक नहीं मिल रहा आप लोग आए हैं हमारे आचार्य करमवीर जी कह रहे थे एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव वाले कहीं ना कहीं आपस में टकरा ही जाते हैं मिल ही जाते हैं आप देखना यहाँ भी हमारे युवा कैसे आए हुए हैं कहीं सहारनपुर सा, से कहीं हरियाणा से लेकिन मिल गए मिल गए तो गप्पे चल रही हैं गुण कर्म स्वभाव मिल गए परिवेश हमने बनाना चाहा ठीक ठीक लेकिन एक और समाज का परिवेश ऐसा हो जाता है सामाजिक व्यवस्था कैसी है यदि सामाजिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो दोष होने की फिर संभावनाएं हो जाती हैं चौथा एक और कारण होता है आप अपने सामाजिक परिवेश को कुछ ठीक रख रहे हों परिवार भी वैदिक धर्मी हो वहां मांस मदिरा इत्यादि गलत आचरण नहीं होता ईश्वर विश्वासी भी है लेकिन एक और तंत्र है जिस तंत्र को आप राज्य तंत्र कहते हैं सरकार का तंत्र है यदि संसा सरकार का तंत्र लचर है संसा सरकार का तंत्र ठीक नहीं है तो भी दोष होने की संभावनाएँ हैं सरकार के नियम कानून ऐसे बने हुए हों जिन नियम कानूनों को वैदिक धर्म की मान्यता न हो वेद उसको स्वीकार न कर रहा हो तो वो सरकार के कारण भी बहुत सारे दोष होने लग जाते हैं होते हैं इसलिए दोष होने के अनेक सारे कारण आप और खोज सकते हैं देख सकते हैं जब हम आत्मरीक्षण करते हैं आत्मरीक्षण करते हैं तो पता लगने लगता है कि क्या क्या कारण घटित तो हो रहे हैं और कितना मैं इससे बच सकता हूं कल मैंने कहा था स्थूल रूप से शरीर के गुण दोष देखने होते हैं इसके बाद सूक्ष्म है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाना ये शैली है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके को अपनाता है कोई स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है और कोई सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आता है तो हमने स्थूल देखा था शरीर के गुण दोष इससे सूक्ष्म है वाणी के गुण दोष हम पकड़ नहीं पाते कि हमारी वाणी में क्या गुण दोष है कब क्या हम बोल देते हैं वाणी के ऋषियों ने चार दोष गिनाए हैं चार दोष कौन कौन से ऋषि ने लिखा कठोर बोलना वाणी का एक दोष व्यक्ति कठोर बोल देता है अनेक बार परिस्थिति ऐसी बनती है वो बोला जाता है और जब कठोर बोलता है कठोर भाषण होता है तो कठोर भाषण का परिणाम प्राय करके विपरीत हो जाता है विपरीत कई बार व्यक्ति बात इतने मीठे ढंग से कहेगा इतने शालीन ढंग से कहेगा लेकिन उसमें छिपा हुआ जहर बहुत होता है ऐसे ढंग से बात कह देगा लेकिन उस बात में जहर लपेटा हुआ होता है वो बात भी कठोर होती है कोई ऐसा नहीं समझे कि इसने तो बड़े मीठे ढंग से कहा था भीम ने दुर्योधन को अंधे का अंधा नहीं कहा आपने सुना होगा भीम ने अथवा द्रौपदी ने द्रौपदी का ज्यादा प्रचलित है लेकिन महाभारत में भीम ने दुर्योधन को कहा था वह सीधा अंधे का अंधा कहा ही नहीं क्या कहा था धृतराष्ट्र पुत्र बस इतना ही कहा था कि धृतराष्ट्र पुत्र वो इतने से ही ले गया कि मुझे कहना क्या चाह रहा है मुझे दुर्योधन भी कह सकता था मुझे भाई भी कह सकता था मुझे कुछ और संबोधन कर सकता था लेकिन इस प्रकरण में इसने संबोधन किसका किया है जो वो पानी समझ करके गिर रहा है अथवा शीशा देख करके टकरा रहा है जो भी घटनाएं हुई हैं इन सारी घटनाओं को देख करके भीम ने वाक्य क्या प्रयोग किया धृतराष्ट्रपुत्र धृतराष्ट्रपुत्र कहते ही दुर्योधन समझ गया कि कहना क्या चाह रहा है और निश्चित रूप से भीम की भी मनसा वही थी बात तो बड़े शालीन ढंग से कही है शब्दों का प्रयोग कैसा होता है हमारा कोई कोई गांधी जी को दृढ़ प्रतिज्ञ कहता है गांधी जी को कहते हैं कि बड़े प्रतिज्ञा के धनी थे दृढ़ प्रतिज्ञा थे लेकिन हमारे जैसा कहता है कि बड़े जिद्दी थे बड़े जिद्दी थे और दृढ़ प्रतिज्ञा थे आप देखेंगे कि शब्दों का ही खेल है अर्थ तो वही निकलने वाला है अंततोगत पाए अनेक बार व्यक्ति कहना कुछ चाहता है लेकिन मीठे में लपेट करके कहना चाहता है अंदर जहर होता है उसको भी कठोर मानिएगा और एक सीधा सीधा कठोर बोला जाता है हरियाणा के अंदर ये हरियाणा वाले आए हुए हैं पता नहीं कितना बुरा हाल है इन लोगों का मुंह से गालियां देते हैं गालियां और गालियां भी कैसी साधारण ढंग से बिल्कुल बोलचाल में उनकी गालियां समाई हुई हैं मां का रिश्ता और बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र माना जाता है मां और बहन को बहुत पवित्र रिश्ते में मानते हैं लेकिन हरियाणा वालों की गाली क्या होती है बात बात पर माँ और बहन को संबोधित करके गालियां देते रहेंगे ये, दे, देते रहेंगे और उनको पकड़ में नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं हमारे स्वामी जी अभी साथ में थे एक वो स्वामी जी कहने लगे कि मैं एक परिवार में गया परिवार में गया तो बचपन से ही बहन भाई आपस में इतनी भद्दी गालियां दे रहे थे भद्दी गालियाँ दे रहे थे तो बड़े हो गए तब भी वही आदत थी कहने लगे कि मैं उस परिवार में गया तो वो लड़की वही गाली दे रही थी गाली दे रही थी तो स्वामी जी महाराज कहने लगे मैंने उस बेटी को बुलाया और बुला करके कहा कि बेटी तेरा विवाह करवाने की तो जरूरत है नहीं तेरे विवाह की क्या जरूरत है लड़की सकुचाई और पूछा स्वामी जी महाराज ऐसे क्यों कह रहे हो ऐसे क्यों कह रहे हो कहने लगे तुमने अपने भाई को गाली क्या दी है गाली क्या दी है तुम्हारा विवाह करवाने की जरूरत क्या है लड़की को पकड़ में आया कि हां इन गालियों के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते कितना वाणी से दुरुपयोग करते हैं कितना कठोर बोलते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर मुझे हरियाणा वालों का पता है इसलिए हरियाणा वालों का नाम ले दिया दूसरे लोग भी हों तो वो भी समाहित हैं इसमें कठोर बोलना वाणी का दोष है दोष वाणी का दूसरा दोष है मिथ्या बोलना झूठ बोलना और जब व्यक्ति मिथ्या झूठ बोलता है इससे परिणाम प्रभाव क्या पड़ता है पहले ही दिन इस शिविर की पूर्व संध्या पर मैंने एक श्लोक बोला था शुद्धि का गात्राणि शुद्धियंती मनः सत्तेन शुद्ध्य ऋषि ने यमनियम आप जानते हैं शिविर बहुत किए हैं यम नियम के दस विभाग हैं दस और इन दस विभागों में से मार्सी मनु ने कौन सा लिया एक निकाल करके सत्तेन शुद्ध्यति महर्षि मनु उन दसों में से एक को निकाल करके कह रहे हैं कि मन सत्य से शुद्ध होता है यदि मन को पवित्र करना है शुद्ध करना है तो वाणी से सत्य बोलना पड़ेगा जब जब व्यक्ति झूठ बोलता है मिथ्या बोलता है मन के ऊपर बुरा संस्कार पड़ता है मिथ्या भाषण सत्य भाषण आपने कथा सुनी हो महाभारत के अंदर युधिष्ठ ने राजसूय यज्ञ किया राजस्व यज्ञ करने के बाद एक घटना घटी मौर्षि व्यास उस कथा को दे करके एक कहना चाह रहे हैं दिखाना चाह रहे हैं कि महत्ता किसकी है देखा कि विद्वान लोग बैठे हुए हैं अचानक एक विचित्र नेवला आता है और नेवला कैसा था जिसका आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर सामान्य था ऐसा विचित्र सा आधे शरीर सोने वाला नेवला आता है और उस राय यज्ञ की राख में लोटपोट होने लगता है लोटपोट होने लगता है तो ये विचित्र घटना देखकर के सभी विद्वान आश्चर्यचकित होते हैं कि हो क्या रहा है विद्वानों ने पूछ ही लिया वैसे नेवला बोलता नहीं है मौर्शी व्यास शिक्षा देना चाह रहे हैं विद्वानों ने पूछा कि भैया नेवले कर क्या रहे हो नेवला कह रहा है कि कर तो रहा हूँ देख ही रहे हो मैं राख में लोटपोट हो रहा हूँ इसका कारण क्या है नेवला कह रहा है कि मैंने सुना है युधिष्ठ ने बहुत बड़ा राजस्व यज्ञ किया है और इस यज्ञ में दान पुण्य इसने बहुत किया है और मैं इस यज्ञ का प्रभाव देखना चाह रहा हूँ कि मेरे शरीर के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा कौन सा प्रभाव लेना चाहता है नेवला कह रहा है कि देख रहे हो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया है स्वर्णमय हो गया है मैं पूरे शरीर को अपना वैसा ही बनाना चाहता हूं और सोचता हूं शायद इस युधिष्ठ के रासु यज्ञ की राख में लौटने से मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाए लेकिन नेवला कहता है कि मैं हताश निराश हो गया इस रासु यज्ञ से इसने भी मेरे शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला विद्वान पूछते हैं कि नेवले ये बताओ कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे बन गया कैसे बन गया नेवला कथा सुनाता है कि एक ब्राह्मण परिवार अकाल पड़ा हुआ है उस अकाल में कई दिन से ब्राह्मण परिवार भूखा है भोजन नहीं मिल रहा भोजन के लिए पूरा परिवार तड़प रहा है कहीं से परिवार को कई दिन के बाद भोजन उपलब्ध होता है भोजन करने ही परिवार बैठा था वो कौर मुंह में डालने वाले थे मुखिया इतने में अतिथि आ जाता है और अतिथि आ जाता है तो कौर मुंह में नहीं गया वापस भोजन रखा और अतिथि देवता से याचना की आओ अतिथि महाराज मेरे घर पर आपका स्वागत है मैं क्या सेवा कर सकता हूँ अतिथि ने कहा कि कई दिन से भूखा हूँ कई दिन से भूखा हूँ भोजन चाहिए भोजन चाहिए कह रहे हैं कि घर के मुखिया ने भोजन अपने भाग का दे दिया अपने भाग का भोजन दे दिया अतिथि ने भोजन खाया लेकिन अतिथि कहने लगा कि अभी भी पेट नहीं भरा तृप्ति नहीं हुई परिवार में लड़का था मां थी उसकी पत्नी थी कहने लगे कि मैं दूंगा मैं दूंगी मैं दूंगा ये होड़ लगी हुई थी आप देखेंगे अतिथि सत्कार का कैसा था कष्ट में भी अतिथि को भूखा नहीं जाने दे रहे लड़के ने कहा कि नहीं माताओं का सम्मान करना होता है ये माताएं पूज्य होती हैं पूज्य होती हैं माँ और पत्नी का भोजन रखवाया और अपने हिस्से का भी भोजन दे दिया अपने हिस्से का भोजन दिया अतिथि ने भोजन किया लेकिन तृप्ति अब भी नहीं हुई अब भी तृप्ति नहीं हुई तो फिर भोजन की याचना हुई अब की बार उसकी माँ ने भोजन दिया कहा कि कुल वधु है पुत्र वधु है इसके मुख का हम नेवला नहीं छीनेंगे निवाला नहीं छीनेंगे इसको हम भोजन देंगे पत्नी ने अर्थात उस घर की मुखिया जो थी मुखिया की पत्नी थी उसने भोजन दिया अतिथि अब भी भूखा है अर्थात पूरे परिवार का भोजन अतिथि खा गया अतिथि खा गया और उस परिवार के अंदर जो अतिथि की सेवा कर रहा है उस परिवार के सदस्यों के चेहरे के ऊपर प्रसन्नता के भाव हैं कोई दुख के भाव नहीं हैं कि अकाल पड़ा हुआ था मुश्किल से कई दिन में भोजन मिला था और कई दिन का भोजन हम थोड़ा थोड़ा बाँट करके खा रहे थे देखो अकेला अतिथि खा गया कोई चेहरे के ऊपर अप्रसन्नता के भाव नहीं आए प्रसन्न थे कि हमने अतिथि का सत्कार किया है नेवला कह रहा है वो सत्य प्रतिजय दृढ़ प्रतिजय परिवार सत्य को मानने वाला परिवार और कह रहे हैं कि जब उसने अतिथि की सेवा की है अतिथि का सत्कार किया है और जब अतिथि अपने झूठे हाथ दो रहा था और मैं निकल रहा था वो पानी मेरे आधे शरीर के ऊपर गिर गया उस आधे शरीर से मैं सोने का हो गया ऐसा कोई नेवला पानी से सोने का नहीं होने वाला लेकिन फिर भी महाभारत कार ने ये कथा घड़ दी और घड़ करके दिया है वहाँ कथा के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं कि वो जो अतिथि का सत्कार करने वाला परिवार था वो अपने सत्य प्रतिज्ञा के ऊपर अटल था कभी भी अपनी सत्य प्रतिज्ञा से विमुख नहीं होने वाला था जो व्यक्ति सत्य प्रतिज्ञा से दृढ़ रहता है उसकी प्रत्येक क्रिया में बहुत बल हुआ करता है संकेत यही देना चाह रहे हैं अर्थात वाणी से जब व्यक्ति मिथ्या बोलता है मिथ्या बोलता है मन के ऊपर संस्कार पड़ता है मन के ऊपर संस्कार पड़ता है तो मन मलिन हो जाता है इसलिए महर्षि ने क्या कहा मन सत्येन शुद्धति जितना सत्य वाणी होगी उतना ही मन शुद्ध होगा युधिष्ठ और पांचों उनके सदस्य द्रौपदी सहित चार भाई जंगल में घूम रहे हैं भटक रहे हैं गर्मी का महीना है जंगल की ठोकरें खा रहे हैं बहुत परेशान हैं थक गए हैं थक गए तो एक बड़ा सा वृक्ष देखते हैं छाया बहुत अच्छी है कुछ ठंडी हवा लगी है द्रौपदी ने कहा कि कुछ विश्राम कर लिया जाए कुछ विश्राम कर लिया जाए विश्राम की दृष्टि से पांचों भाई द्रौपदी बैठ जाते हैं और जैसे ही ठंडी ठंडी हवा लगी है ऊपर से छाँव है चारों भाई थोड़ी ही देर में सो गए एक युधिष् जग रहे थे और द्रौपदी जग रही थी चारों भाई सो गए युधिष् और द्रौपदी जग रही है द्रौपदी अपने अंदर अंदर कुड़ रही थी बहुत दुखी थी और अब उसको मौका मिल गया एकांत मिल गया है कि पति देव से झगड़ा करना है झगड़ा झगड़ा कर लेती हैं करना चाहिए अपने पतियों से झगड़ा किया करो अच्छा लगेगा या नहीं झगड़ना चाहिए हम तो कहते झगड़े के बिना रस ही नहीं आता झगड़ा कौन सा यदि अन्याय हो रहा हो गलत हो रहा हो गलत हो रहा हो तो निश्चित रूप से अपने पति देव को डांट करके रोको ये गलत नहीं करने देना है मेरे पतिदेव मैं बाल बच्चों वाली हूं यदि गलत आचरण हो गया तो मेरे बच्चों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा प्रभाव बच्चे ही तो सबसे बड़ी पूंजी है गृहस्थ की और यदि आपने महल खड़ा कर दिया महल खड़ा कर दिया धन के अंबार लगा दिए बीस तीस पचास करोड़ बैंक बैलेंस कर दिया है लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आया है बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आया तो आपका महल और दस बीस करोड़ रुपए व्यर्थ हैं किसी काम के नहीं हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की माँ कहीं बैठी थी और बैठी थी तो वो दूसरी माताएँ कह रही हैं कि तू इस झोंपड़ी में क्यों रहती है अरे तेरा बेटा इतना प्रतिष्ठित है इतने पैसे मिलते हैं तेरे बेटे का सम्मान दुनिया करती है और तू इस झोंपड़े में बैठी है वो माँ बड़ी प्रसन्नता से कहती है कि देखो मुझे इस झोंपड़े में बहुत सुख मिलता है सुख और वो सुख क्यों मिलता है क्योंकि मैं अपने बेटे ईश्वर चंद्र विद्या को देखती हूं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा मेरे लायक है मेरी सेवा में कमी नहीं रखता मेरा कहा मानता है संस्कारी है और कह रही है कि बहनों मेरा बेटा मेरा आभूषण है आभूषण मेरा बेटा मेरी दवाई है दवाई मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो स्वस्थ हो जाती हूँ मन प्रसन्न हो जाता है मेरा बेटा मेरे लिए औषधि है मेरा बेटा मेरे लिए आभूषण है मेरा बेटा तो मेरे लिए सब कुछ है सब कुछ झोंपड़ी में बैठी है और बड़ी प्रसन्न है एक औरत महल में बैठी है महल में बैठी हुई बेचारी दुखी है परेशान है उपदेशक लोग सुनाया करते हैं एक माँ अपने घर पे एक उपदेशक को ले गई और ले गई तो सारा सब कुछ दिखा रही है क्या क्या दिखा रही है कि देखो पंडित जी ये जो द्वार बना है और शीशे लगे हैं ये शीशे का सेट उस देश से मंगवा रखा है ये शीशे का सेट उस देश से है रसोई में गई बड़े अच्छे अच्छे प्लेटों के सेट पता नहीं कितने सेट रखे हैं ये सेट वहाँ से मंगवा रखे हैं ड्राइंग रूम में पहुँचे सोफे रखे हैं सोफे सेट हैं सेट सेट सेट सब जगह सेट सेट सेट उपदेशक कहने लगे कि माताजी पूरा घर तो सेट है लेकिन अपनी स्थिति बताएंगी अरे भैया हम तो आप अपसेट रहते हैं घर में सब कुछ सेट है लेकिन हम तो अपसेट रहते हैं अपसेट क्यों रहते हैं क्योंकि बच्चों को संस्कारी नहीं बनाया हाँ माताओं झगड़ना चाहिए यदि पतिदेव गलत आचरण करते हैं गलत चीजें लाते हैं घर में गलत व्यक्ति को लाते हैं गलत द्रव्य आते हैं उस बात पर निश्चित रूप से अड़ जाओ कि मेरे घर में गलत चीज़ नहीं आनी चाहिए मेरे घर में गलत व्यक्ति नहीं आना चाहिए मेरे घर में गलत बोलचाल नहीं होना चाहिए यदि ये ये होगा तो मेरे बच्चों के ऊपर संस्कार क्या पड़ेगा द्रौपदी को मौका मिल गया झगड़ने का द्रौपदी अकेली और युधिष्ठर बैठे हुए हैं सो रहे थे चारों भाई और द्रौपदी ने अपने मन की भड़ांस निकालनी शुरू की एक और संकेत मिला जब जब आपको लड़ना झगड़ना हो तो एकांत में लड़ झगड़ लिया करो लड़ने झगड़ने की मनाही नहीं है यदि बच्चों के सामने लड़े झगड़ेंगे तो क्या होगा ये होगा एक लड़का स्कूल में लेट गया देर से पहुंचा अध्यापक ने पूछा अरे स्कूल में देर से क्यों आए कहने लगे गुरुजी जूते नहीं थे अरे जूते नहीं थे तो समय पे आ जाते जल्दी आ जाते कोई बात नहीं कहने लगे कि गुरुजी जूतों का इंतजार था एक जूता मेरी माँ के हाथ में था एक जूता मेरे बाप के हाथ में था मेरा एक जूता मेरी माँ ने उठा रखा था और एक जूता मेरे पिता ने उठा रखा रखा था एक दूसरे के ऊपर मारने की मैं इंतज़ार कर रहा था वो मारते और मैं जूता उठा लेता ऐसा हो तब क्या होगा बच्चों के ऊपर प्रभाव संस्कार क्या पड़ेगा हाँ लड़ना झगड़ना चाहिए लड़ लो झगड़ लो लेकिन बच्चों के सामने नहीं द्रौपदी ने देखा कि छोटे भाई हैं और छोटे भाइयों को बच्चे मान कर के चल रही थी जब जब वो सामने रहते थे जग रहे थे द्रौपदी ने चूँ नहीं किया लेकिन एकांत मिल गया एकांत मिलते ही भड़ांस निकालना शुरू किया और युधिष्र को कहने लगी कि महाराज आप बड़े धार्मिक व्यक्ति बनते हैं पूरी दुनिया आपको धर्मराज कहती है धर्मराज और आप आप अपने आप को सत्यवादी कहते हो लेकिन महाराज मैं आपसे पूछना चाहती हूं आपकी सत्य ने दिया क्या है अरे आप सत्य बोलते रहे आपके भाई भीम को जहर देकर के नदी में पटक दिया था आप सत्य बोलते रहे आप पांचों भाइयों को और तुम्हारी माँ को लक्ष्य ग्रह, ग्रह में जला ही दिया था वो तो विदुर की योजना से बच निकले आप सत्य बोलते रहे हम सबको आपने दांव पे लगा दिया आप सत्य बोलते रहे आज हम जंगलों की दर दर की ठोकरे खा रहे हैं द्रौपदी बहुत रोष में थी क्रोध में थी और अपनी भड़ास युधिष्ठ के सामने निकालने लग गई बार बार कह रही थी कि आपके सत्य ने दिया क्या है ये ठोकरे ही तो दी हैं युधिष्ठ ने बड़े गंभीर भाव से द्रौपदी को समझाया विचलित नहीं हुए फिर एक संकेत मिला जब ऊपर से गर्म गर्म हो तो ठंडे ठंडे रहो जब ये भड़क जाए तो आप लोग ठंडे रह जाएं, और यदि ये भड़क जाए तो ये ठंडे रह जाए तो समन्वय तो बनेगा लेकिन एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष और आक्षेप आने लग गए तब क्या हुआ सुना होगा आपने पत्नी ने भोजन बनाया भोजन बनाया तो पति देव ने भोजन करने के लिए बैठे और एक कॉर लिया हमारे एक मेरे पास पर्ची आई है आपने भाग्य की विडम्बना लिखी है कि मेरे दलिये में कंकड़ ही आते हैं वो दलिये का दोष है या हमारा दुर्भाग्य है और लिखा भी है अब की बार खुद बना करके खा के देखूंगा कंकड़ आएगा या नहीं आएगा भाग्य का परीक्षण करेंगे कहने लगे कि वो भोजन सामने रखा और इसने भी एक कॉर लिया लेकर के मुंह में डाला और मुंह में डाल करके जैसे ही चरवण किया चबाना शुरू किया तो दांत के नीचे एक कंकड़ ही आ गया और कंकड़ आया तो इसका पारा तेज हो गया गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर के पत्नी को बुलाया और पत्नी को बुला करके डांटने लगाया और डांटते डांटते कहने लगा कि देवी जी देखो अरे तुम्हें भगवान ने इतनी दो मोटी मोटी आंखें दे रखी हैं तुम इस दाल में से एक कंकड़ नहीं निकाल सकती गुस्से में भरपूर है और कह रहे हैं दो मोटी मोटी आंखें दे रखी हैं ये दाल में से कंकड़ नहीं निकाल सकती क्रिया की प्रतिक्रिया ठंडी कहाँ रहने वाली थी इसने भी पलट के जवाब दिया देवता जैसे भगवान ने मुझे दो मोटी मोटी आंखें दे रखी हैं तेरे को भी तो भगवान ने बड़ी मजबूत बत्तीस दांत दे रखे हैं जैसे मैं एक कंकड़ नहीं निकाल पाई तू एक कंकड़ नहीं चबा सकता अब यदि ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया होगी तो घर में कैसा लगेगा युधिष्र ने प्रतिक्रिया नहीं की बिल्कुल ठंडे भाव से शांत भाव से युधिष्ठ कहने लगे कि द्रौपदी ठीक है तेरे अंदर गुस्सा है और वो गुस्सा भी जायज है तू जब से हमारे पास आई है तब से तूने सुख नहीं देखा है तब से तूने तुन, सुख नहीं देखा तेरे कपड़े के ऊपर तेरे वस्त्र के ऊपर दुष्ट का हाथ चला गया तेरी चोटी पकड़ कर के, केस पकड़ करके भरी सभा में घसीट दिया गया अरे तेरे को इस जयद्रथ जैसे व्यक्ति ने कुदृष्टि से देखा द्रौपदी तूने सुख नहीं देखा इसलिए तू निश्चित रूप से क्रोध कर सकती है और जो तू कह रही है मेरे सत्य ने दिया क्या है बड़े ठंडे भाव से युधिष संदेश देते हैं कि द्रौपदी मैंने सत्य से कोई समझौता नहीं कर रखा मैंने ये समझौता नहीं कर रखा कि अः सत्य जब तू मुझे दुख देगा तो तुझे छोड़ दूंगा और जब तू मुझे सुख देगा तो तुझे अपनाए रखूंगा मैंने सत्य से कोई ऐसा समझौता नहीं कर रखा मेरे सत्य को कोशो मत यदि मेरे सत्य को कोसने लग गई तो ये ठीक नहीं होगा द्रौपदी सत्य का परिणाम बहुत अच्छा हुआ करता है सत्य का फल अंत में दिखा करता है तत्काल सत्य का फल नहीं दिखता जब व्यक्ति लगातार सत्य के ऊपर आचरण करता है सत्य ही बोलता रहता है आप देखेंगे कि समाज में वो व्यक्ति विश्वसनीय हो जाता है विश्वसनीय जितना इस व्यक्ति का समाज विश्वास करेगा दूसरे व्यक्ति का विश्वास नहीं करेगा क्या ये सत्य का परिणाम नहीं है ये सामाजिक दृष्टि से सत्य का परिणाम है लेकिन अंतकरण की मन की शुद्धि कितनी होती रहती है उस व्यक्ति की वो तो अंदर की अनुभूति ही बता सकती है इसलिए वाणी का दूसरा दोष है सत्य बोलना एक और दोष है वाणी का बक, बक बक बक बक बक बक करते रहना देखा है किसी व्यक्ति को एक कार्यक्रम में गए थे हम अजमेर अजमेर से आ रहे थे गाड़ी हमारे साथ थी तो एक सज्जन और थे वो सज्जन भी कार्यक्रम में थे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं सामान्य व्यक्ति नहीं हैं पैदल आ रहे थे हमने गाड़ी रोकी और हमने बैठा लिया वहाँ से जी बैठो बैठ गए बैठ गए तो शुरू हो गए महाराज जी आपकी कृपा से तीन लड़के हैं आपकी कृपा से एक उदयपुर में एक दिल्ली में एक वहाँ रहता है आपकी कृपा से इतने कमा लेते हैं आपकी कृपा से ये ये ये ये बंद ही नहीं हुए मैंने कहा भैया मेरी कृपा से चुप भी हो सकते हैं मेरी कृपा से इतना सारा सब कुछ हो गया तो मेरी कृपा से आप चुप भी हो सकते हैं आप देखेंगे कि लगातार बोलते बोलते बोलते चुप नहीं होते कुछ लोग आपने सुना होगा ऐसा बकबक बक करने वाले का परिणाम पंचतंत्र में पढ़ा होगा आपने हंसों का जोड़ा किसी तालाब पे रहता था दूर देश से आए हुए थे तालाब में रह रहे थे एक कछुआ रहता था मित्रता हो गई मित्रता हो गई दोनों में तीनों में दो हंस थे एक कछुआ था मित्रता हुई तालाब सूखने लगा सूखने लगा तो किसी दूसरे तालाब पर जाना है जाना है तो हंसों ने कहा कि भैया नमस्ते हम तो चलते हैं कछुए ने कहा कि भैया ऐसा अन्यायी मत करो अब मित्रता हुई है हमें भी साथ ले चलो हंस कहने लगे कि उड़ोगे कैसे कहने लगे मैं उड़ तो नहीं सकता लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम ऊपर चलोगे मैं धीरे धीरे नीचे चलता रहूँगा हंसों ने कहा कि ऐसे नहीं और जहां हम जाएंगे वहां शांति प्रिय लोग रहते हैं बकबक -बक करने वाले नहीं रहते तू चुप ही नहीं होता कछवे ने कहा कि मेरे भैया मैं चुप रहूंगा मैं चुप रहूंगा वाणी से ज्यादा प्रयोग नहीं करूंगा हंसों ने कहा कि संकल्प लेता है हां मैं संकल्प लेता हूं मुझे साथ में ले चलो आपने सुना होगा हंस एक डंडा लेकर के आए लकड़ी का टुकड़ा और हंसों ने अपनी चोच में लकड़ी के टुकड़े को दबाया और बीच से कहा कि कछुए तू इस लकड़ी के टुकड़े को मुंह से पकड़ ले मुंह से पकड़ा और उड़ चले उड़ चले तो कछुआ जब आकाश में उड़ता था पहली बार अनुभूति हुई कि आकाश में उड़ने का आनंद कितना है आनंद कितना है हंसों को बताने ही वाला था कि भैया मैं कितना आनंद ले रहा हूं तुम्हें क्या पता बोलने ही वाला था कि संकल्प याद आ गया अरे तूने तो नहीं बोलने का संकल्प ले रखा चुप ही रहना है आनंद की अनुभूति को दबा गया गांव के ऊपर से गुजरे गांव के ऊपर से गुजरे तो गांव वाले देखने लगे अरे ये क्या विचित्र चीज जा रही है देखो मुर्दे कछुए को उड़ा करके लेके जा रहे कछुआ मुर्दा है मरे हुए कुछ कछुए को उड़ा करके ले के जा रहे कछुए से सहन नहीं हुआ सेन नहीं हुआ बहुत देर हो गई थी चुप हुए हुए लोगों की जब बात सुनी के मुर्दे को लेके जा रहे मुर्दे को लेके जा रहे तत्काल बोल बोल पड़ा के मुर्दा नहीं हूं जिंदा हूं जिंदा और बोला तो वो मुंह तो खुलना था मुंह खुलना तो तो धड़ाम से नीचे गिरा अब उससे पूछो मुर्दा है जिंदा हड्डियां टूट गई जो ज्यादा बोलता रहता है बोलता रहता उसका परिणाम क्या निकलने वाला है वाणी का दोष है व्यर्थ की बकवास करना बकवाद करना ये वाणी का दोष हमारे अंदर मिलेगा कहीं ना कहीं चौथा दोष एक और है वाणी का कौन सा चुगली करना चुगली करना और इस चुगली का रस बड़ा होता है रस कितना रस होता है दो लोगों के सिर मिले तो घंटों बीत गए जब चुगली करना शुरू करता है दूसरे व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की निंदा करना शुरू करता है तो ऐसा रस आता है परस्पर दोनों को और ऐसा बन करके चुगली करेंगे कि जिसकी चुगली कर रहे हैं उसके यही दुनिया में सबसे बड़े हितैसी हैं इनसे बढ़कर करके भला चाहने वाला दुनिया में कोई नहीं है चुगली कौन करता है महात्मा विदुर जी ने इस संसार में छे व्यक्ति दुखी लिखे हैं दुखी छे व्यक्तियों को दुखी गिनाया है कहने लगे ईर्षयी घृणी तसंतुष्ट क्रोध नो नित्य शंक पर च चढ़ेते नित्य दुखिता छे नित्य दुखी विदोर जी ने गिना दिए और वो कौन कौन से हैं पहला गिनाया कि ईर्षा ईर्षा करने वाला ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से दुखी मिलेगा और ये ईर्ष्या पनपती कहाँ है ईर्ष्या पनपती है न छोटे के प्रति ईर्ष्या होती है न बड़े के प्रति ईर्षा होती है ईर्ष्या होती है तो बराबर वालों के साथ ईर्ष्या होती है कार्यक्रम में मुझे भी बुला लिया जाए एक और विद्वान को बुला लिया जाए पहले मेरा व्याख्यान हुआ और जब मेरा व्याख्यान हुआ तो थोड़ा ठीक ठाक मैंने बोला ठीक ठाक बोला तो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा और लोगों के प्रभाव ऊपर प्रभाव पड़ा तो दृष्टि मेरी ओर हो गई और मेरी ओर हो गई तो मुझे भी अनुभव हुआ कि लोग मेरे से प्रभावित हैं और प्रभावित इतने हैं कि बाद में शायद मेरे से मिलेंगे दो चार बीस लोग और जब व्याख्यान देने के बाद लोग कहते हैं कि वाह महाराज आपने बहुत अच्छा बोला और एक नहीं 20 30 50 लोग कर लोग आकर के कहें कैसा लगता होगा बहुत अच्छा लगता है जब ये कल्पना चल रही थी कि 20, 30, 50 लोग भी मेरे पास आएंगे लेकिन दूसरे विद्वान का व्याख्यान हुआ और जब दूसरे विद्वान का व्याख्यान हुआ उसने भी व्याख्यान बहुत ही अच्छा दिया और बहुत अच्छा दिया तो वो लोगों के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ गया अधिक प्रभाव पड़ा जो लोग मेरी तरफ दृष्टि किए हुए थे अब दृष्टि दूसरे की तरफ चली गई और जो मैं कल्पना कर रहा था कि मेरे से मिलेंगे वो मेरे से मिलने की तो बात दूर हो गई अब लग रहा है कि बीस तीस 50 क्या सैकड़ों इनसे मिलेंगे और यह स्थिति देख करके मेरे अंदर कुछ कुछ हलचल पैदा हो जाए हलचल इसको कहते हैं ये है ईर्षा दूसरे की वृद्धि देख करके बढ़ाई देख करके आगे बढ़ता हुआ देख करके अंदर से हलचल मच जाती है परेशान हो जाता है उसको देखना नहीं चाहता यह है ईर्षा और ऐसा ईर्षा व्यक्ति क्या किया करता है वाणी का चौथा दोष क्या करता है वाणी का चौथा दोष चौथा दोष क्या किया करता है चुगली किया करता है निंदा किया करता है निंदा क्यों करेगा क्योंकि वो ईर्ष्या की आग में जल रहा है उस आग को ठंडा भी तो करना है और उस आग को ठंडा करने का सबसे सरल सा उपाय उसके पास यही होता है कि जिससे ईर्ष्या कर रहा है उसकी निंदा करके अपने आप को थोड़ा सुखी अनुभव करता है ये आप देख लेना यदि आपने की हो तो हमने तो की है मेरे से पूछो हमने तो की है मैंने तो की है करके देखेंगे उस समय लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है आप देखना पहले दोष ईर्ष्या का कर चुका है अब अगला दोष उसकी निंदा में प्रवृत्त हो गया है ये चुगली करने लग गया है और वो भला व्यक्ति होते हुए भी उसके एक एक दोस्त निकाल निकाल करके सामने वाले को बोलता है और सामने वाला यदि हमारी बातों में रुचि ले लेने लेने लग जाए तो हमें और अच्छा लगता है और कभी कभी ज़्यादा रुचि लेने लग जाता है तो हमारे चेहरे के ऊपर जो मुरझाहट थी जो चेहरा परेशान था अब उस चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट सी आ जाती है वैसे तो ईर्षा व्यक्ति को हँसी आती नहीं हंसी नहीं आती तो जब निंदा चुगली करता है तब थोड़ा थोड़ा चेहरा खिलता है और कई बार इतने मिल जाते हैं कि दोनों खिल खिला करके हंसते हैं खिल खिला करके हंसते हैं तब ये हंसी कौन सी हो जाती है विद्वान लोग कहते हैं एक देवताओं की हंसी होती है एक मनुष्यों की हंसी होती है और इससे भी एक और आगे हंसी होती है राक्षसों की राक्षसी हंसी देवता की हंसी मनुष्य की हंसी राक्षस की हंसी ऐसा व्यक्ति कौन सी हंसी हंस रहा होगा ये राक्षस की हंसी होती है जो पहले ईर्षा करता है और फिर वाणी से चुगली और निंदा करता है ये निंदा चुगली करने वाला राक्षसी हंसी हंसता है और अंदर संस्कार कैसा डाल रहा होता है इसलिए स्थूल शरीर है इससे सूक्ष्म वाणी है वाणी के दोष शरीर के दोस्त पकड़ने की अपेक्षा कुछ कठिन हैं शरीर के दोष जल्दी पकड़ में आएंगे, वाणी के दोस्त थोड़े से कठिनता से पकड़ में आएंगे क्योंकि ये सूक्ष्म है इसलिए वाणी के चार दोस्त ऋषि ने गिनाए हैं बताए हैं कठोर बोलना झूठ बोलना और संबद्ध बोलना व्यर्थ का बोलना बक बक करते रहना और चौथा चुगली करना निंदा करना यह वाणी का चौथा दोष है मन के भी तीन दोष गिनाए ऋषि ने शरीर वाणी और मन और गहराई में चले गए हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गए हैं जब व्यक्ति आत्म आत्मरीक्षण करता है आत्मरीक्षण करता है तो वो व्यक्ति अपने एक एक दोस्त को पकड़ना शुरू करता है और जिस दिन दोस्त पकड़ में आने लग गए स्वीकार होने लग गए वो व्यक्ति कुंदन होने लग जाता है कुंदन मैंने आपके यहाँ बीच में पहले दिन कहा था कि हम दूसरे के दोस्त देख लेते हैं दोस्त देख करके हमसे रुका नहीं जाता और हम टोक देते हैं टोक देते हैं तो मैंने एक बात रखी थी कि दोष बताने का अवसर कौन सा हो दोष बताने वाला अधिकारी कौन हो और दोष बताने की शैली क्या हो यदि ये तीनों ठीक हैं तो बात का प्रभाव पड़ेगा प्रभाव और सामने वाला व्यक्ति परिवर्तनशील होगा बदलेगा ऐसा हो नहीं सकता कि हम दोष बताएं और वो बदले नहीं कब जब तीनों स्थितियां हों दोष बताने का समय दोष बताने वाला व्यक्ति और दोष बताने की शैली ऋषि दयानंद जी के पास बार बार आ रहे हैं कौन अमी आते हैं अमी भजन सुनाते हैं और भजन सुनाते हैं तो लोग कहते हैं स्वामी जी महाराज किसको मंच के ऊपर बैठा लेते हो और स्वामी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं फिर आते हैं अमी भजन सुनाते हैं फिर लोग आते हैं लोग फिर कहते हैं कि स्वामी जी महाराज किस व्यक्ति को ऊपर बैठा रखा है अरे ये तो ऐसा ऐसा है ऋषि दयानंद जी समय देखते हैं अवसर देखते हैं अवसर देख कर के बताने की शैली देखिए ऋषि दयानंद जी शैली एक तो ऊपर से व्यक्ति विशेष है व्यक्ति विशेष होते हुए पहले ही आते ही पहले ही दिन लोगों से सुन लिया तत्काल ऋषि ने नहीं बोला अवसर की खोज में रहेगा और शैली क्या थी ऋषि की एकदम ये नहीं कहा कि अमीचंद वैश्यागामी है अमीचंद तो शराब पीता है अमीचंद तेरे अंदर ये ये दोष है ऋषि की शैली क्या थी दोष बताने की अमीचंद है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है दोष बता गए और शैली कैसी थी ऋषि की अमीचंद है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है ऐसी बात अंदर घर कर गई जैसे ही सभा स्थल से अमीचंद घर की ओर लौट रहे हैं और लौट रहे हैं तो बार बार अंदर ये आवाज़ गूंज रही है कि स्वामी जी महाराज ने ये कह क्या दिया अमीचंद है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है बार बार आवाज़ गूंजती रही कि स्वामी जी महाराज का अर्थ क्या मैं लूँगी ऋषि दयानंद जी ने यह कहा क्या है मैं क्या अर्थ निकालू इसका घर जाते जाते निर्णय निकल गया कि अमीचंद है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है जीवन बदल जाता है उस व्यक्ति का और जीवन इतना बदलता है शराब की बोतलें घर से बाहर फेंकता है वेश्या रख रखी थी उस गणिका को दूर करता है और ससुराल जा करके पत्नी के पैर छू करके मना करके लाता है देवी जी आज से कोई अपराध नहीं होगा आपने देखा कि व्यक्ति विशेष अवसर विशेष और कहने की शैली विशेष ये होगी तो प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा इसलिए हम अपने दोस्त देखें यदि स्वयं देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और यदि दूसरा भी बताता है योग्य व्यक्ति है शालीन ढंग से बताता है तो स्वीकार करें और स्वीकार करके अपने जीवन का परिवर्तन करें ये आत्मरिक्षण की कक्षा है सज्जनों माताओं अपने अपने दोस्त बैठ के गुणों को दोषों को थोड़ी देर नित्य प्रति देख लिया करें निश्चित रूप से देखने लग गए हमारे जीवन का उद्धार होगा साधना उपासना योग में उन्नति प्रगति होगी इस कक्षा को यही विराम देते हैं ओम का उच्चारण